योग निद्रा की स्थिति क्रौंच के आकार वाले तो कुछ बगुले के समान मुखों वाले थे कोई क्रौंच के आकार वाले कुछ हंस और सारस के रूप वाले थे कुछ मुद्गुर कक और काक के तुल्य मुखों वाले थे औ उन गणों के वर्ण बताए जाते हैं उनमें कुछ आधे नीले आधे लाल कपिल तथा कुछ पिंगल वर्ण वाले थे कुछ नील शुक्ल पीत हरित औषधि चित्रवर्ण वाले थे वे गण शंखों को घंटों को बजा रहे थे तथा कुछ परिवादी थे कुछ मृदंग डिमडिम गोमुख और पदमो के बजाने वाले वे सभी गण पीली और उन्म जटाओं से संयुक्त अत्यधिक कराल थे वे द्विज निंदरो वे सभी गण श्री आनंदन रथ के द्वारा गमन करने वाले थे उनमें कुछ हाथों में शूल लिए हुए तो कुछ पाश खंग और धनुष करों में ग्रहण किए हुए थे कुछ शक्ति अंकुश गदा बाण पट्टिश तथा पाश अपने करों के लिए हुए थे उन गणों के पास अनेक प्रकार के आयुध थे और महाबलवान थे वे बड़ा भारी शोरम करने वाले थे वे मार डालो छेद डालो कहने लगे और ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गए इसके अनंतर परमपिता ब्रह्मा जी से कहकर कामदेव ने उन गणों को अवलोकन करके गढ़ों के आगे स्थित होते हुए कारण कहते हुए बोलना आरंभ किया कामदेव ने कहा हे hey ब्रह्मा जी ये आपका क्या कर्म करेंगे अथवा कहां पर संस्थितित होंगे अथवा रहेंगे इनके क्या-क्या नाम है वहीं पर इनका आप विनियोजन कीजिए अपने कार्य में इनका नियोजन करके इनको स्थान देकर इनका नाम रखिए यह सब कुछ करके इसके पश्चात महामाया का जो भी कुछ प्रभाव हो उसे मुझे बतलाईए मार्कंडेय महर्षि ने कहा इसके उपरांत समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के वचन को सुनकर उनके कार्य आदि के विषय में आदेश देते हुए कामदेव के सहित उन गणों से कहा ब्रह्मा जी ने कहा यह सब उत्पन्न होने के साथ ही निरंतर मार डालो यह बहुत बार बोले थे बारंबार इनसे यही वचन कहे गए थे अतएव इनका नाम मारय हो गए मारआत्मक होने से ये नाम से भी मार ही होंगे बिना अर्चना किए सनाही जंतुओं के लिए विघ्न ही किया करेंगे हे कामदेव इन गणों का प्रधान कर्म तुम्हारा ही अनुगमन करना होगा जिस जिस समय जब जब आप अपने कार्य के संपादन करने के लिए जाएंगे तब तब वहीं वहीं पर भी उसी उसी समय में तुम्हारी सहायता के लिए गण जाने वाले होंगे तुम्हारे अस्त्र के वर्षवर्ती ज्ञानियों के चित्त की उद्भ्रांति करेंगे और सर्वदा ज्ञान के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेंगे जिस प्रकार से सब जंतुगण सांसारिक कर्म किया करते हैं ठीक उसी भांत के सब भी विघ्नों को भी करेंगे ये सभी जगह काम रूप वाले और वेग से समन्वित स्थित होंगे आप ही इन सब के गण अध्यक्ष हैं ये पंच यज्ञों के अंश होगी और नित्य क्रिया वालों के तोय भोगी होंगे मार्कंडेय महर्षि ने कहा वे सभी श्रवण करके ब्रह्मा जी के सहित कामदेव को परिवारित करके इच्छा अनुसार अपनी गति को सुनकर समवस्थित हो गए थे हे मुनीये सत्तम उसके वैसे में क्या वर्णन किया जा सकता है उनके महात्म और प्रभाव का क्या वर्णन किया जा सकता है क्योंकि वे सब तपसाली थे उनके ना तो जाया थे और ना कोई संतान ही थी वे तो सदा ही समिहार से रहते थे वे सन्यासी होते हुए भी महान आत्मा वाले थे और सभी पूढ़ धरेता पुरुष थे इसके अनंतर वे ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होते हुए योग निद्रा का महात्म कामदेव को कहने के लिए भली भांति से उपक्रम करने वाले हुए थे ब्रह्मा जी ने कहा रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा जो अव्यक्त और व्यक्त रूप से सहभाजन करके अर्थ को किया करती है वही विष्णु माया इस नाम से ही कही जाया करती है जो निम्न स्थान वाले जल में स्थित होती हुई जगदण्ड कपाल से विभाजन करके पुरुष समीपगमन किया करती है वह योग निद्रा इस नाम से पुकारी जाया करती है मंत्रों के अंतरभावन में पारायण और परम अधिक आनंद के स्वरूप वाली जो योगियों की सत्य विद्या का अंत है वही जगनमयी इस नाम से कहने के योग्य होती है गर्भ के अंदर रहने वाले को ज्ञान से संपन्न ततपर यह कि जब तक यह जीवात्मा माता के गर्भ में रहता है तब तक अपने आप को पूर्ण ज्ञान रहा करता है और प्रसव की वायु से प्रेरित होता हुआ जब यह जन्म धारण कर लेता है तो वही सभी ज्ञान को भूलकर ज्ञान रहित हो जाया करता है ऐसा जो निरंतर ही किया करती है पूर्व से भी पूर्व का संधान करने के लिए संस्कार से नियोजन करके आहार आदि में फिर मोह ममत्व भाव और ज्ञान में संशय को करती है तथा क्रोध उपरोध लोभ में बार-बार छप्त बार कर करके पीछे काम में नियोजित करके आहार आदि में फिर मोह ममत्व भाव और ज्ञान में संशय को करती है तथा क्रोध उपरोध और लोभ में बार-बार छप्त बार कर करके पीछे काम में नियोजित शीघ्र ही चिंता से युक्त करती है जो चिंता रात दिन रहा करती है जो इस जंतु को आमोद से युक्त और विषयों में आसक्त किया करती है वही महामाया इस नाम से कही गई है इसी से वह जगत की स्वामिनी है अहंकार आदि से संसक्त सृष्टि के प्रभाव को करने वाली उत्पत्ति से यही लोगों के द्वारा वह अनंत स्वरूप वाली कही जाया करती है बीज से समुत्पन्न हुए अंकुर को मेघों से समुद्रभूत जल जिस प्रकार से प्ररोहित किया करता है ठीक उसी भांति वह भी जंतुओं को जो उत्पन्न हो गए उनको प्ररोहित किया करती हैं वह शक्ति सृष्टि के स्वरूप वाली है और सबकी ईश्वर खाती हैं वह जो क्षमाधारी है उनकी क्षमा है तथा जो दया वाले हैं उनकी करुणा दया है वह नित्य स्वरूप से नित्य है और इस जगत की गर्भ में प्रकाशित हुआ करती है वह ज्योति के स्वरूप से व्यक्त और अव्यक्त का प्रकाश करने वाली परा है वह योगाभ्यासीयों की मुक्ति का हेतु है और विद्या के रूप वाली वैष्णवी है लक्ष्मी के रूप से वह भगवान कृष्ण की द्वितीय वाली वैष्णवी है लक्ष्मी के रूप से मनोहराहें हे कामदेव त्रय अर्थात वेदत्रय के रूप से सदा मेरे कंठ में संस्थित सदा है वह सभी जगह पर स्थित रहने वाली और सब जगह गमन करने वाली हैं वह दिव्य मूर्ति से समन्विता नित्य देवी सबके स्वरूप वाली और परा इसनाम वाली हैं वह सभी और कृष्ण आदि का सर्वदा सम्मोहन करने वाली हैं और स्त्री के स्वरूप से सभी और सभी जंतुओं को मोहन करने वाली हैं मार्कंडे मुनि ने कहा इसके अनंतर परमपिता ब्रह्मा जी ने महामाया के स्वरूप का प्रतिपादन करके महादेव जी से फिर कहा था कि वह भगवान शंकर के सम्मोहन करने में युक्ता है ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु माया ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है जैसे महादेव द्वारा का परिग्रहण करेंगे वह ऐसा करना अंगीकार कर चुकी है हे कामदेव उन्होंने स्वयं ही ऐसा कहा था कि वह अवश्य ही प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म धारण करके महात्मा शंभू की द्वितीय अर्थात पत्नी रति और अपने सखा वसंत के साथ मिलकर वैसा ही कर्म करो जिससे भगवान शंभू द्वारा को ग्रहण करने की इच्छा कर लेंगे भगवान शंकर के द्वारा द्वारा के ग्रहण किए जाने पर हम कृतकृत अर्थात सफल हो जाएंगे और फिर यह सृष्टि अवछिन्न अर्थात बीच में न टूटने वाली हो जाएगी श्री मार्कंडे मुनि ने कहा हे दुज श्रेष्ठों कामदेव ने लोकों के इस ब्रह्मा जी से उसी भाँति मधुरता पूर्वक कहा जो भी कुछ महादेव जी को मोहित करने के लिए उसने किया था कामदेव ने कहा हे ब्रह्मा जी आप अवश्रवण कीजिए जो भी कुछ हमारे द्वारा महादेव जी के मोहन करने में किया जा रहा है उनके परोक्ष में अथवा प्रत्यक्ष में जो भी किया जा रहा है उसे बतलाते हुए मुझसे आप श्रवण कीजिए इंद्रियों को जीत लेने वाले भगवान शंभु ज्यों ही जिस समय समाधि का असमासुर ग्रहण करें करेंगे उसी समय बेशुद्ध वेग वाले अर्थात सुमंद और सुगंधित तथा शीतल वायु के द्वारा हे लोकेश जो के नित्य ही मोहन के करने वाले हैं उनसे उन शंभु उन को विजित करूंगा कि अपने सरासन प्रा ग्रहण करके अपने बाणों का में उनके बा, बाणों से और गणों को मोहित करते हुए उनके समीप में भ्रमित करूंगा मैं वहां पर विद्धों के द्वंदों को अनरहनी श्रमण कराता हुआ और निश्चय हाव और भाव सब प्रवेश किया करते हैं हे पितामह यद शंभू के समीप में प्रविष्ट होने पर कौन सा प्राणी बारंबार वहां प्रभाव को नहीं किया करता है मेरे केवल प्रवेश के होने से ही सभी जीव जंतु उस प्रकार का गमन करते हैं तो उसी समय में वहीं पर वे ब्रह्मा जी अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ चला जाऊंगा यदि हम मेरु पर चले जाते हैं अथवा जिस समय तारकेश्वर में पहुंच जाते हैं या कैलाश गिरी पर गमन करते हैं तो उस समय मैं भी वहीं पर चला जाऊंगा जिस अवसर पर भगवान हर अपनी समाधि का परित्याग करके एक क्षण को भी स्थित होंगे तो फिर मैं उनके ही आगे चक्रवाक के दम्पत्ति को आयोजित कर दूंगा हे परमपिता ब्रह्मा जी वह चक्रवाक का जोड़ा बार-बार हाव भाव से संयुक्त अनेक प्रकार के भाव से उत्तम दामपत्य के क्रम को करेगा उनके आगे फिर जाया के सहित नीलकंठों के भी समीप भी मैं ही हूं सम्मोहित करूंगा और समीप ही मृगों तथा अन्य पक्षियों को भी मोह युक्त कर डालूंगा यह सब जिस समय में एक अति अद्भुत भाव को देखकर कौन सा प्राणी है जो उस समय में उत्सुकता से रहित बना रहे अर्थात कोई भी चेतना ऐसा नहीं है जिसे उत्सुकता ना हो और उनके ही आगे मृग अपनी प्राणियों के साथ उत्सुकता वाले हो जाते हैं